मुनि लोग जो सदा परमात्मा की चुंपनी में लगे रहते हैं एकांत वास करते हैं शांत रहते हैं उनके मन में भी ये रोग रहते हैं, हैं वहाँ पर। ज्यादा की बात हो सकती है कोई ज़्यादा रोगी है कोई कम रोगी है लेकिन रोगी तो वो भी है मुनि लोग कहते हैं इनसे जल्दी बचते नहीं रोगों से <coughs> मुनि हृदय का नर बापुर राम कृपा ना सही सब्र होगा जो यही हाथ बने सही होगा ये सभी रोग नष्ट भी हो सकते हैं हम यहाँ तक तो रोगों की भयंकरता दिखा दी और उनके दुखदायी होना दिखा दिया अब ये बताते हैं कि देखो इन रोगों को ये न समझें कि ये लोग दूर हो ही नहीं सकते कभी कभी लोग बात जैसे ही कहते हैं भाई ये काम करो लोग तो सबको होते हैं तो हमको भी है तो क्या हो गया? ये मापसर इत्यादि ईर्षा देश को होता है हमको है तो क्या हो गया ऐसे लोग समझते हैं ये तो अभी तुलसीदास ने बताया ये सब हो क्या क्या ये रहेंगे तो तुम दुखी रहोगे इनके कारण से अभी अगर ये कह दिया इन्होंने तुलसीदास जी ने करे सा तो मुनियों के भी मन में होते हैं तो साधारण व्यक्तियों के लिए तो एक और माना मिल गया अरे कहा हम तो साधारण आदमी तो मुनियों को भी होते है। इसके मने बने रहते ये अर्थ नहीं उसका बने रहने तो जो मुनियों तक के होते हैं तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे अब तो ये कहते हैं कि देखो कि नहीं ऐसा है चाहे मुनियों को हो चाहे साधारण व्यक्तियों को ये रोग दूर हो सकते हैं और जिनके रोग दूर हो जाएंगे उनको चित्त को विस्थान शांति मिल जाएगी वो स्वस्थ हो जाएंगे और जितने भी हर्ष विषाद इत्यादि भय इत्यादि क्षमता इत्यादि जितने भी और भी क्लेश वो सब क्लेश मिट भी जाएंगे उनके रोगों के जितने लक्षण है वो सब दूर हो जाएंगे तो अब यहां से शुरू करते हैं कि कैसे मिटेंगे राम कृपा ना सही भौर होगा भगवान की कृपा से ये रोग नष्ट होते हैं इसलिए भगवान की सरवे भक्ति प्राप्त होनी चाहिए जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक ये रोग बने ही रहते हैं इसलिए भगवान की भक्ति का साधन जुटा ले कहते हैं राम कृपा ना सही भौर होगा यही भांति बने सही अब जब भगवान की कृपा होगी तो उसका सहयोग भी बनेगा कैसा संयोग बनेगा कि उसको डॉक्टर भी इलाज भी मिलेगा दवा भी मिलेगी फिर होंगे जैसे किसी को शारीरिक रोग हो किसी को तो जब तक उसका प्रारंभ दुख भोगना है तब तक तो उसे कोई वैद्य नहीं मिलेगा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो उस रोग इलाज जानता हो और जिसका की उसका भोग पूरा हो गया तो कदाचित कहीं कोई व्यक्ति डॉक्टर ना न भी तो साधारण व्यक्ति बिगा इसमें कौन सी बात है तुम देखो ये दवा खा करके देखो कहीं टूटी की पत्ती बता देगा कहीं कोई और चीज ऐसी करके कोई बता देगा खा लो तुम तो देखो तुम इससे ठीक हो जाओगे एक व्यक्ति ऐसे ही बहुत सारे शरीर में जैसे इसमें आया कि अहंकार तो कठिन डमरुआ तो उनको डमरुआ रोग जैसा हो गया सब शरीर उनका बड़ा पीड़ित रहा करता सच शरीर मिलता तो उठना बैठना मुश्किल एक बार एक घूमते रहते थे एक महात्मा जी जगह जगह वो कहीं मिल गए आ गए तो उनका कहा तो उनको बहुत तकलीफ बहुत तकलीफ अच्छा हम आएंगे के बाद आएंगे तो ऐसे कहकर तू तो चलेगा उनको कहीं वो सामान जगह घूमते रहे थे हिमालय माले पहाड़ पर तो कहीं किसी ने किसी ने बता दी कि देखो इसकी गई होती है यहाँ की है ये मिलती है ये इसके खा में से हो जाता तो वहां से ले आए और दोबारा आए थे और ला करके कर उनको एक खुराक जैसी खिलाई बाहर तीन चार दिन में वो दवा का सर हुआ ठीक हो गया एक ही खुराक में देखो जो लोग असाध्य था सब डॉक्टर को ठीक नहीं कर पाए दल्द ठीक नहीं कर पाए तो एक व्यक्ति ने आकर इस प्रकार से कहा से ला करके क्या खिला दिया ठीक हो गया तब तो संयोग की बात है कैसे कैसे संयोग बना अब वो क्यों व्यक्ति मिल गया कैसे लोग हो गया तब तो अब लौकी कोई कारण तो नहीं मिलता दिखाई देता तो जब कोई कारण कार्य संबंध नहीं दिखाई देता तो लोग कहते तो बाई चांस एक आ गया और तो उसने इस प्रकार को दवा दे दी तो ठीक हो गया अपने साथ तो बाई चांस कुछ नहीं होता जहाँ बुद्धि आपकी काम नहीं करती वहां आप उसे बाईचांस मान लेते हो ये कहो कि जिसका प्रारंभ ऐसा था जिसके कारण कष्ट हो रहा था तब तक, तक उसे कोई नहीं मिला दवा नहीं मिला कोई डॉक्टर नहीं मिला ठीक नहीं मिला और जहाँ उसका प्रारंभ समाप्त हो गया भोग भोग लिया तहा उसे जो वो हो मिल गया कोई व्यक्ति आ गया और उसमें दवा देगी ठीक होगी तो संयोग की बात कहते है राम कृपाण सही भगवान जो ये भांति बने संयोग रोग दात होने के लिए संयोग भी तो बनना चाहिए उसका जुगाड़ बैठे उसकी तभी दूर हो संयोग बने तो कहते हैं कैसे बने की सदगुरु बैठे में विश्वास एक तो सदगुरु मिले जो इन रोगों को जानने वाला हो इन रोगों को उपचार जानता हो समझा दे बता दे ठीक कर दे ऐसा जैसे उधर शरीर के रोगों के लिए बैठे तैसे तो ही मानसिक रोगों का उपचार करने वाला सदगुरु सदगुरु वैध्य वो वैध के समान हो गया अब जैसे शारीरिक रोग तो के लिए वैध के पास दौड़ते हैं डॉक्टर के पास दौड़ते हैं इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को समझे कि हमको मानसिक रोग समझे कि हम अपने मानसिक रोग अपने आप ठीक कर लें उसे दौड़ना चाहिए सदगुरु के पास और फिर उसके बाद कहते हैं वचन विश्वास और जो शिक्षा दे उसके ऊपर विश्वास भी करे इसे डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहें कि देखो डॉक्टर साहब हमको ये रोग हो गई है और हमको दवा दे दो डॉक्टर ने दवा दी कि देखो इसको दवा खाओ इससे ठीक हो जाओ पूछा कि डॉक्टर साहब इससे ठीक हो जाएंगे हाँ जा ठीक हो जाओ इसीलिए दवा दी फिर रिएक्शन तो नहीं करेगा कहीं नहीं रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा। कोई और रोग लग गया तो फिर क्या होगा कहीं नहीं और कोई रोग लगेगा तुम खाओ तो सही उससे ठीक हो जाओ अब वहां से दवा लेकर के चले फिर सोचा किसी और डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए दवा दी है ठीक थी, नहीं थी। तो इसके माने उसको दवा साथ दिया जरूर लेकिन डॉक्टर की बात पर विश्वास ही नहीं कि दवा देगा और ठीक हो जाएंगे उससे तो ऐसे डॉक्टर के पास जाने का फायदा जिसको ऊपर विश्वास न हो ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिस पर विश्वास होता हुआ पता लगाओ कौन डॉक्टर ठीक है जान जब मन में बिल्कुल पक्का हो जाए कि हाँ ये डॉक्टर ठीक है दवा देगा उससे ठीक हो जाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा कोई और टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तो उससे दवा लो दवा के संबंध में शारीरिक दवा में भी लोग इसी प्रकार से शंकाए करते रहते हैं ऐसे ही मानसिक रोग में भी कहते हैं सदगुरु के पास जाओ और पहले समझ लो कि हाँ ये सब जो है ये मानसिक रोगों को उपचार कर सकता है उसी के पास जाओ और फिर उससे विश्वास रखो की बात होगा बात यह है कि इसमें मानसिक रोगों का इलाज जो है ये है विचित्र इलाज इसका है विचित्र कैसा विचित्र जैसे शारीरिक रोगों की दवा जो है विचित्र दवा होती है दवा की विचित्रता क्या होती है दवा को कड़ हो आपकी स्वादिष्ट थोड़ा तो कड़वी हो दवा तो ऐसी चीज हो अगर मालूम पड़ जाए कि ये दवा तो आपको तो कहो ये तो जहर है ये कैसे खा ले तो ऐसी चीजें जो हानिकारक दवा चीजें हैं वही जब रोग लगता है तो उसके लिए दवा बन जाती है और दवा रूप बना करके तैयार की जाती वैद्य में एक सिद्धांत यह है कि रोगी को कौन सी दवा दी जा रही है बताना नहीं चाहिए एक नियम यह भी है दवा को छिपा करके देते हैं छिपा कर बिना बताए पता नहीं क्या एक व्यक्ति को उल्टी आने लगी और उल्टी रुके लगी बार बार उल्टी आ गए बार बार उल्टी आ गए भाई देने उसको दवा दी आ? वैद्य तो का गांव का वैद्य था वो जानता था कि दवा इसको जो, जो देंगे ठीक हो जाएगा तो कोई दवा की कोई वो उसके पास वो तो था नहीं स्टोर उसी तो उसके पास एक वो कपड़े डालने के लिए रस्सी बंधी हुई थी तो वो उठा उसने रस्सी के ऊपर से झाड़ा रस्सी में तो मक्खियों के बैठने का उसके ऊपर मक्खियाँ हल देती काला काला दाना दाना पड़ जाते तो उसने झरिया लिया और तो झरिया करके एक प्लाक दवा बना ली और तो उसको लेकर तो उसको खिला लिया उसने तो कहा तो क्या करते हो ये क्या है ये करते तो मक्खियों का वो खिला दे उल्टी तो आने लगी अगर बैठ होगी तो पता चल जाए कि मक्खियों का ये खिला दे रहे है ये तो इनको और उल्टी सुनकर उल्टी और बढ़ जाए उसकी दवा तो खाना दूर रहा लेकिन वो दवा इस प्रकार की है उस उसमें बैठे कहते हैं अच्छा ब्याज रस क्या है मक्खियों का मल उसको इकट्ठा करके दाना करके खुराक बनाकर किसी खुराक चाहे इतनी उल्टी आती हो चाहे बंद न होती हो और उसको ठीक हो जाए लेके अगर बता दो उसको कि इसको ये दवा आई है तो उसको रोक ठीक नहीं होगा बिना बताए दे दो तो ठीक हो सु जैसे दवाइयां विचित्र विचित्र होती इस प्रकार की इसी प्रकार से ये मानसिक रोगों की भी दवाइयां बड़ी विश्व दवाइयां हैं एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कुछ मानसिक रोग था और तो एक गुरु के पास गया लेकिन वचन विश्वास था उसको तो गुरु ने उससे क्या कहा कि देखो जो झाड़ू लगाता है सड़क पर तुमको जो झाड़ू लगाता मिले सवेरे सबसे पहले उसके पैर छुआकर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए अब बताओ अब ऐसे गुरु के कौन बचन के ऊपर हैं? ये झाड़ू लगाने वाले भंगीर के पैर छोड़ सवेरे सवेरे उठ अगर गुरु के वचन विश्वास न हो तो ऐसा रोग उपचार भी नहीं करेगा और उपचार नहीं करेगा तो रोग ठीक नहीं होगा अब वो तो गुरु की बात है गुरु जानता है कि उसका कहा कौन सी दबाए कहा इसको ऊपर करेगी और क्या फायदा कैसे करेगी उसको रोगी को क्या बता कौन सा इसमें इस उपचार में क्या ट्रीटमेंट है और कैसे इसका लाभ करेगा ऐसे जो है ये अध्यात्म विद्या के जो है ये इसमें भी जो जितने भी उपचार हैं ये सब विचित्र विचित्र प्रकार के उपचार हैं। बहुत बार लोगों को गुरु की बात के ऊपर विश्वास नहीं होता अब वहीं से उसका जो वो उसका रोग ठीक नहीं होता वो तो कहे तो ऐसे कह ही तो कहते बोल दिया गुरु ने तो ऐसे कहते हैं कि राम सदगुरु भाई वचन विश्वास तो विश्वास की आवश्यकता है गुरु के वचन के ऊपर विश्वास यही कठिन बात बैठ जाती है हालांकि इसमें खर्चा कुछ नहीं है गुरु की बात के ऊपर विश्वास करने में लेकिन गुरु की बात के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल एक सिद्धांत यह है कि अगर आप चाहते हो कि जीवन में आपको कुछ प्राप्त हो तो उसका नियम है पहले दो तो आपको प्राप्त होगा आप एक पैसा दो तो सौ पैसे आपको मिलेंगे लेकिन सोचता है हम एक पैसा न दे लेकिन सौ पैसा मिले तो से सुन नियम नियमित हुआ इस प्रकार कर पहले दो गिव एंड टेक पहले ऐसा नहीं कि पहले दो सज यह नियम नहीं नियम ये है कि पहले दो का प्राप्त करो अब ये उल्टी बात लगती किस कौन विश्वास करे जो है सू दे जाओ दे जागो अरे जब पता नहीं कब मिलेगा कब मिलेगा अभी जो है चला जाएगा लेकिन नियम जितने ऐसे उल्टे उल्टे ऐसे का उदाहरण बता रहे हैं ऐसे उल्टे नियम में जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता इन बात पर जैसे रामचंद्र मानस की चौपाई है ये कि परहित बस पर मन माही तिनका जग दुर्लभ कछ ना संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है कब जब इस बात में लग जाओ कि हम दूसरे के हित के लिए हम लगे हर क्षण दूसरे के हित की बात सोचो उसके में लगे भी रो अगर आप ये करो महीने दो महीने छह महीने साल दो साल करके देखो और देखो फिर दवा फायदा करती ही नहीं करती फिर आपको तो देखो जो चाहते हो सब मिलता चला जाएगा लेकिन ये पागलपन कम करे कौन कहे सबके काम में लगे फिर और फिजूर पागल बने करो कौन करे <laughs> तो ये सब विश्वास नहीं होगा गुरु के बचन कर तो कैसे हो तो ये विश्वास करना मुश्किल होता तभी लिखना पड़ा कि सदगुरु बैठ बच्चे विश्वास और संजय ये है आशा और संयम क्या है विषयों की कामना न करे आशा की मैंने कामना विषयों की कामनाओं को छोड़ दे सब दिशा शुरू तुरस्त इनकी कामना इंद्रियों के भूत प्राप्त हो जाए इनको छोड़ देयम हुआ जैसे कि मैं दवा देगा लेकिन उससे कहेगा कि देखो परहेज करना नहीं तो दवा फायदा नहीं करेगी बद परहेजी करोगे दवा होगी थोड़ी तो बद परहेजी कर लोग ज्यादा शांत रहे किसी को ब्लड प्रेशर किसी को शुगर की शिकायत हो गई डायबिटिक डॉक्टर ने डायबिटिक के शुगर को कम करने की दवा दी उसने सोचा दवा तो अब मिली रही है शुगर कम करने की अच्छा ही शुगर खा अब उसने खूब खाई शुगर दवा भी खाई डॉक्टर को दिखाया देखा तो उसे कमी नहीं हुई कहा क्या बात है तब दवा बढ़ा तो, तो दे ज्यादा दें क्या करें पूछा तो पता लगा कि उन्होंने जितनी पहले शुगर खाते थे उससे ज्यादा खाने लगे तब ये कोई तो इलाज कराने का तरीका छोड़ा है ऐसी करके मानसिक रोगों का कारण ही मिश्र सकती है विषय भोगों में लिप्त रहे उन्हीं की आसक्ति रही उन्हीं की कामना रही तो बस वही तो रोग उत्पन्न हुए उन्हीं में तुम पड़े रहो तब तो गुरु के बचन में चाहे विश्वास करो करो लेकिन अगर विषयों में लिप्त रहोगे तो फिर वो दिला रोग ठीक होने वाले नहीं ऐसी बना रहेगा तो सही ले गई तो संयद ये आशा और रघुपत भगत सजीवन मोरी आप कहते है कि इसमें दवा क्या है भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है बस अब संजीवनी बूटी रहती है ये क्या है कहा लक्ष्मण जी कैसे जीवित हो गए भगत सजीवन और कहते हैं कि अनुपाण श्रद्धा पूरी और अनुपान माने जब दवा खाई जाती तो है जो किसी अन्य के साथ में खाई जाती जिन चीजों के उसे अनुपान कहते हैं जिसे शहद के साथ में अदरक रस शहद में मिला कर क्या कर रखा होगी तब अदर पर सदस्य सीधे क्यों न लो लेकिन नहीं सहद के साथ में तो ये अनुपान कहलाता है शहद इत्यादि के साथ में दूध के साथ में लो कोई दवा दे देंगे कि इसको दवा खाओ कल दूध पियो तो ये उसका अनुपान है तो कहते अनुपान श्रद्धा पूरी तो भगवान की भक्ति तो करो लेकिन भक्ति के साथ श्रद्धा भी रखो मैंने श्रद्धा और भक्ति जब दोनों होंगी तब दवा ऐसा करेगी बिना श्रद्धा की भक्ति है वो आजा नहीं करेगी अरे भक्ति में जो श्रद्धा है वही तो बलवती है। वही तो बनाते हैं। और भक्ति हो ही बनवा भगवान का भजन करता है हा? तो भजन करने में दो बातें हो सकती है एक ही हो सकता है कि बढ़िया संगीत सुना रहा हो दूसरों को स्वकाल सुना रहा हो और भगवान की कोई मतलब नहीं शब्द है केवल भजन के और सुना रहा है स्वकाल में ध्यान उसकी तरफ उसकी तरफ तो, तो संदाबीन भक्ति उसके भक्ति का लाभ जो से होना चाहिए उसे थोड़ा होगा चाहे कमजोर हो लेकिन भगवान के प्रति प्रेम हो श्रद्धा हो ध्यान की तरह हो तो वही शर्त प्रभावशाली बन जाए एक कहने की है कि भक्ति ऐसी भी हो सकती है ऊपरी उपरी दिखावती हो भीतरी भक्ति ना हो तो भीतरी भक्ति जो प्रभावशाली होती, हो, तो होती है वो श्रद्धायुक्त होती है कम भक्ति होती है मति पूरी श्रद्धा मतीपूरी मैंने बुद्धि में श्रद्धा भरी रहे ये मानसिक श्रद्धा वस्तु तो है श्रद्धा <coughs> की कोई चीज थोड़ा होती तो अपनी बुद्धि में होती होनी चाहिए यही विधि भले ही इस रोग नशा ही, ही कहते जब इस प्रकार से दवा खाते रहो खाते रहो मैंने भगवान की भक्ति होती रही भगवान में श्रद्धा बनी रहे निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन करते रहो प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक तब है ये मानसिक रोग धीरे-धीरे साधन जुटा नहीं पाएगा तो उसको लाभ नहीं होगा तो मानसिक रोग दूर नहीं होगा तो मानसिक रोग तो बड़े कठिन है गुरु सदगुरु नहीं मिला ये सदगुरु मिला तो उसके बच्चे में विश्वास नहीं हुआ बच्चे में विश्वास हुआ तो संयम नहीं कर पाष्व से संयम भी कर लिया तो उसे भगवान की भक्ति नहीं हुई भक्ति भी हो गई तो उसमें श्रद्धा नहीं हुई देखो कितने साधने घटे जाना नहीं पड़े ये सब सबको एक साथ जुड़ा करके करे और फिर वो कारगर भी हो वो दवा भीतर जाकर कर कोई अपने बस की बात थोड़ी कि दवा का तो प्रभाव पड़े फिर अपने मानसिक रोग दूर हो ये सब भीतर भीतर वो भी तो होगा तो कहते हैं यही वेद तो भले रोग न साहि ना ही तो जतन कूट नहीं जा उपाय से तो मानसिक रोग दूर भी हो जाए लेकिन और तमाम उपाय करते रहो तो इनसे मानसिक रोग दूर नहीं हो सकते जैसे किसी व्यक्ति को भय लगता हो जी घबराता हो तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कोई गोली दे दो कह दे, दे, दे तुम्हारा जी घबराएंगे अरे उसके जी घबराने का कारण तो मानसिक रोग है भय तो लग रहा है मानसिक रोग के कारण तो अब डॉक्टर उसको कोई दवा दे देगा देखो तो तुम्हें से खा लो जी घबराएगा नहीं तो कभी कभी शारीरिक कारण भी होते हैं उनके कारण से जी घबराता होगा तो तो भाई लगता होगा तो तो ठीक हो जाएगा और लेकिन अगर उसका मानसिक कारण है उसका शारीरिक कारण नहीं है तो डॉक्टर की दवा उसमें क्या फायदा करेगा उसे तो अपने मानसिक रोग कोई ही अध्यात्म विद्या के द्वारा ही उसे ठीक करना पड़ेगा इसलिए रोग ये रोग कैसे होते हैं क्यों होते हैं कैसे तूर होते हैं ये सब बात यहाँ पर बता देते हैं ना तो जतन कोट नहीं जा कोई मानसिक रोगों को शारीरिक दवा से ठीक करना चाहे तो नहीं होंगे या इन मानसिक रोगों को दूर करने के लिए और, -और उपाय करें और उपाय के मैंने मानसिक रोगों को दूर करने के उपाय जैसे कोई जबस्ती अपने आपों को दूर करना चाहे क्या अपने रोगों को जो मानसिक रोग है हम अपने मन में रहने नहीं देंगे हम हटा देंगे अपने आप कोशिश करें उनको उनको दूर करने से दूर नहीं या तो उनको फिर योग साधना, करे। हम योग साधना से उनको दूर कर तो कि योग हृदय में भक्ति भगवान की आएगी नहीं तब तक वो योग साधना भी काम नहीं करेगी प्रभावशाली नहीं बनेगी तो ये करने के अनेक साधन तो व्यक्ति बहुत प्रकार के मानसिक रोगों को दूर करने के लिए कर सकता है लेकिन उनसे तो दूर होने का नहीं है उसके भगवान की भक्ति आएगी तभी यह मानसिक है? कोई ऐसा नहीं है की प्रशंसा रोगी होते चले जाते हैं मानसिक अब जब यही मन बुद्धि इधर की तरफ जा करके परमात्मा की तरफ जाए और सुन परमात्मा में स्थित रहे परमात्मा भाव में टिकी रहे यही भक्ति है बुद्धि परमात्मा भाव में रुके तो परमात्मा शुद्ध है निर्विकार निर्प है वहां कोई रोग है नहीं अनामय है परमात्मा उसमें जब बुद्धि टिकेगी तो वो, वो भी परमात्मा के संसर्ग से वो भी निर्मल हो जाएगी शुद्ध हो जाएगी उसके रोग दूर हो जाएगी परमात्मा को अनामये अनामयरोग में कोई रोग नहीं हो उसे कहते हैं अनामय तो परमात्मा कैसा है अनामय अब अनामय परमात्मा में बुद्धि लगे तो बुद्धि नहीं अनामय हो परमात्मा तो, तो शुद्ध है और शुद्ध करने की सामर्थ भी है दोनों बात है जैसे जल शुद्ध हो तो शुद्ध जल तो शुद्ध है और शुद्ध जल से स्नान करो तो शरीर को भी शुद्ध करो जैसे शुद्ध वस्तु होती है तो अन्य को भी शुद्ध करने की सहमर्थ होती है ऐसे परमात्मा शुद्धाच शुद्ध शुभ, शुभ शुद्ध ये शब्द बोले जाते हैं परमात्मा के लिए और वो परमात्मा अनामे है इसलिए ये चित्र परमात्मा में लगता है कि तो परमात्मा उसके चित्त को भी मन बुद्धि को भी अनामे कर देते हैं ये नियम है ये भले इस रोग ही रोग न साहि ना ही तो जतन कोटे नहीं आने को तब मन गिरुज गुसाई कहते हैं कि हे गुसाई ये समझो कि कैसे पता चले कि अब रोग दूर हो गए तो कहते हैं कि जानिए है तब मनु बिर मन रोग तो मन तब है कि जब बल उर्ग अधिकारी जब मन में वैराग्य का बल आ जाए तो समझो कि अब निर्बल है अब रोग ठीक हुआ अब देखो वैराग्य स्वास्थ्य का लक्षण है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण वैराग्य और विषयों की आसक्ति ये रोग का लक्षण मानसिक रोग तो कहती जब वैराग्य आ जाए मन में विषयों की तरफ रुचि न हो प्रेम न हो उनमें तब तो बस समझोगी इसके माने अब मानसिक रोग ठीक हो रहा है जब उर्बल विराग अधिकाई अब जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप किसी में होते हैं तो शरीर की कमजोरी आ जाती शरीर और किसी व्यक्ति का शारीरिक रोग दूर होगा तब तो उसका लक्षण क्या दिखाई देगा कि शरीर में ताकत लग रही है जब ताकत लगने लगी कहेगी हाँ आप रोग ठीक लग रहा हाँ ताकत लग रही है कमजोरी अब नहीं है तो जैसे जैसे शरीर की कमजोरी दूर होती है शरीर में ताकत आती है तो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझने लगता है ऐसे ही मानसिक रूप में अब मानसिक रूप दूर हो